शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष जी के कृपा स्मरण में जिस दिन वह पत्र मिला उसके दूसरे दिन तड़के श्री ठाकुर को जगाकर मैंने जब धूप बत्ती जलाई और ठाकुर मंदिर में बैठकर जब ध्यान जब करने लगा तो एकाएक एक, एक अघटनीय अलौकिक घटना हो गई श्री श्री ठाकुर की पटमूर्ति मानो चमक कर हिल उठी और उस चित्र में लेटे हुए ब्रह्म गोपाल की मूर्ति हाथ पैर हिलाकर खेलने लगी और स्नेहपूर्ण दृष्टि से मुझे देखने लगी बहुत ही करुणापूर्ण दृष्टि थी मूर्ति ज्योतिर्मय नहीं थी किंतु तिस पर भी शिशु गोपाल के की अंग की ज्योति से वह पट उद्भाषित हो उठा छह सात मास के छोटे ब्रह्म गोपाल की दृष्टि के भीतर न जाने कैसी असीम करुणा और प्रसन्नता विराजमान थी उसे देख मैं आनंद से विफुर हो उठा मैंने सोचा कि महापुरुष जी के आशीर्वाद से मुझे ऐसा सौभाग्य लाभ हुआ वह सिद्ध महात्मा थे उनका वाक्य सत्य और आशीर्वाद अमोघ था उस दिव्य दर्शन ने मेरे तरुण मन पर ऐसी गंभीर रेखा अंकित कर दी थी कि आज 50 वर्षों के अन्तर भी श्री श्री ठाकुर के चित्र की ओर ताकते ही उसमें ब्रह्म गोपाल मूर्ति भासमान दिखाई पड़ती है श्री श्री ठाकुर की अपार करुणा की अनुभूति से हृदय मन आनंदित हो जाते हैं इस समाचार को मैंने पत्र द्वारा महापुरुष जी को जताया और उन्हीं के आशीर्वाद से ऐसा संभव हुआ यह भी लिखा उत्तर में उन्होंने लिख भेजा प्रिय तुम्हारा पत्र पाकर आनंद हुआ श्री श्री ठाकुर ने कृपा करके ब्रह्म गोपाल मूर्ति से तुम्हें दर्शन दिया है इससे मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारे ऊपर उन्होंने कृपा की है समय पर और भी अनेक प्रकार से तुम उनकी कृपा का अनुभव करके धन्य हो सकोगे श्री ठाकुर जीवित और जागृत देवता है वह तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुए हैं अब हृदय मन प्राण से उनका नाम गुणगान करते रहो मानव जीवन धन्य हो जाएगा उन्हें पकड़े रहो वह तुम्हारी सारी अभिलाषाएं पूर्ण करेंगे भक्तों पर कृपा करने के लिए ही प्रभु का मानव शरीर में आगमन होता है उन्होंने उसी आश्रम में प्रतिष्ठित होकर अनेक भक्तों पर कृपा की है और आगे भी करते जाएंगे तुम मेरा आंतरिक आशीर्वाद जानना ये तुम्हारा शुभाकांक्षी शिवानंद पहले पहल बेलूर मठ के दर्शन को जाने के कुछ मास पूर्व में विभिन्न मानसिक अशांति के से क्लिष्ट होकर समय समय पर उन्हें पत्र लिखा करता था वह भी कृपापूर्वक मेरे प्रत्येक पत्र का उत्तर देते थे उनका पत्र मिलने पर मन में मैं नया बल पाता था तथा आशा और आनंद से मन भर जाता था उस समय तो वैद्यनाथ धाम से चार एक उन्नीस के एक पत्र में उन्होंने लिखा था श्रीमान तुम्हारा पत्र मुझे यहाँ मिला किसी विशेष काम से महीना भर हुआ है मैं यहाँ आया हूँ शीघ्र ही यहाँ से चला जाऊंगा जब तुमने ईश्वरावतार पथित पावन कलिकलुष युगाचार्य परम कारुणी भक्तवत्सल श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण किया है तो तुम्हारा परम कल्याण होगा यह मैं निश्चय कर सकता हूँ हृदय से उन्हें पुकारो व्याकुल होकर उनसे प्रार्थना करो इससे हृदय प्रेम से भर जाएगा जिस प्रकार बालक माँ बाप के निकट प्रार्थना करता है उसी प्रकार उनसे विश्वास भक्ति और प्रेम की प्रार्थना करो वे निश्चय मिल जाएंगे वैसे भाव तुम्हें अवश्य मिल जाएंगे अधिक क्या लिखूँ मेरा आंतरिक आशीर्वाद जानना इति तुम्हारा शुभाकांक्षी शिवानंद उनका वाक्य सत्य है उनका आशीर्वाद अमोघ है वह अपने हृदय के अंतस्थल से आशीर्वाद देते थे वह श्री रामकृष्ण के साथ मिलकर पूर्णतया एक हो गए थे उनसे उनकी पृथक सत्ता नहीं थी कृष्ण प्रेम से गौरवान्वित श्री राधा की तरह का अहम भाव भी श्री रामकृष्ण में मिल गया था इसी कारण उनका आशीर्वाद श्री राम कृष्ण का ही आशीर्वाद था वह उसके वाहक मात्र थे उनकी वाणी श्री कृष्ण की वाणी थी वह श्री राम कृष्ण के भीतर ही जीवित थे श्री कृष्ण ही उनके परमात्मा थे इसके महीने भर बाद मुझे उपदेश देकर महापुरुष महाराज ने एक पत्र लिखा था श्रीमान तुम्हारा पत्र पाकर समाचार जाना मैंने पहले ही जो कुछ लिखा है उसके अतिरिक्त और कुछ लिखने को नहीं है और उसके सिवाय मैं कुछ जानता भी नहीं हूं प्रभु को जो चाहता है वही पाता है प्रभु कहते थे भगवान मानो चंदा मामा है सभी के मामा हैं जो चाहता है वही पाता है प्रभु का विरह उन्हें न पाकर रोना कोई किसी को सिखा नहीं सकता वह समय अपने आप आता है ठाकुर ने कहा था एक छोटे बच्चे ने रात को सोने के पूर्व माँ से कहा था मैं सोने जा रहा हूँ माँ मुझे टट्टी लगे तो जगा देना माँ ने कहा बेटा टट्टी लगने पर तुम्हारी नींद अपने आप खुल जाएगी बुलाना नहीं पड़ेगा उसी प्रकार भगवान को प्राप्त करने के लिए रोना सिखाया नहीं जा सकता अपने आप ही रुलाई आएगी तुम स्वयं ही रोगे किंतु वह समय कब आएगा उसे कोई नहीं जानता तुम्हारा हृदय ही उसे जता देगा स्वामी प्रेमानंद चौदह पंद्रह महीने तक कठिन मलेरिया और प्लीहा यकृत आदि से पीड़ित थे एक दिन एकाएक उनका ज्वर बढ़ गया और निमोनिया हो गया एक तो शरीर पहले से ही बहुत दुर्बल था उसके ऊपर यह कठिन रोग शरीर से सहन नहीं हुआ अतः वह शरीर छोड़कर गत मंगलवार तीस जुलाई को प्रभु के साथ लीन हो गए प्रभु की इच्छा से ही सब कुछ होता है चिन्मयानंद सचिन नाम का एक नवयुवक सन्यासी भी इसी प्रकार दिवंगत हो गया है वह बहुत दिनों से उधर रोग से पीड़ित था एका एक सर्दी और निमोनिया का आक्रमण होने से महीना भर पहले वह भी शरीर छोड़कर प्रभु के लोक में चला गया सभी प्रभु की इच्छा है प्रभु का नाम प्रभु का ध्यान ही काम पर विजय पाने का एकमात्र उपाय है मैं जानता हूँ इसके अतिरिक्त मैं और कोई उपाय नहीं जानता दूसरा उपाय जो बहुत साधारण है वह है स्त्रियों की आंखों से आंखों न मिलाना काम संबंधी बात चीत अथवा उस प्रसंग की पुस्तकें पढ़ना निषिद्ध है मेरा हार्दिक आशीर्वाद जानना प्रभु तुम्हारी मनोवांछा पूर्ण करें इति शुभाकांक्षी शिवानंद मेरा आश्रम में रहना घर के लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते इस कारण बीच बीच में मैं घर जाता हूँ फिर आश्रम में लौट आता हूँ इसी ढंग से कुछ महीने बिताने पर श्री रामकृष्ण मिशन के आर्त त्राण सेवा कार्य में कुछ सहायता देने का मौका मिला उस प्रांत में पहले कालरा और बाद में निमोनिया के आक्रमण से अनेक व्यक्ति मर रहे थे ठीक उसी समय रामकृष्ण मिशन के एक ब्रह्मचारी महाराज सेवा कार्य के लिए वहाँ आए स्थानीय स्वयं सेवकों के समान मैंने भी कुछ समय तक उन ब्रह्मचारी महाराज के साथ सेवा कार्य किया उसमें प्रचुर आनंद मिलता था और शिक्षा भी मिलती थी ब्रह्मचारी महाराज अपने जीवन की ममता छोड़कर दिन रात कालरा के रोगियों की सेवा करते थे वह हमारे लिए बहुत ही शिक्षा का विषय था और उससे स्वामी जी द्वारा प्रचारित नर नारायण सेवा का गूढ़ मर्म भी उद्भाषित हुआ था जो लोग आपने आत्मीय नहीं थे उनके लिए भी ब्रह्मचारी महाराज की अक्लांत सेवा सभी की दृष्टि आकर्षित कर रही थी और अनेकों की श्रद्धा उन्हें प्राप्त हुई थी वह मुसलमान अथवा निम्न श्रेणी के लोगों की सेवा समान भाव से करते थे जाति वर्ण का विचार न रखकर ऐसे हार्दिक सेवा से उस प्रांत के मनुष्यों में रामकृष्ण मिशन का सुनाम फैल गया इस बात को जानकर कि मैं बेलूर को हो आया हूँ और श्री ठाकुर के कुछ भक्तों एवं शिष्यों का दर्शन भी प्राप्त किया है ब्रह्मचारी महाराज मुझसे बहुत स्नेह रखते थे और उन्हें अनेक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों पर मुझे नियुक्त करते थे नर नारायण सेवा कार्य ने मेरा श्री गणेश इसी ढंग से हुआ था और आगे चलकर मेरे बेलूर मठ में सम्मिलित होने का यह एक कारण भी बना था सेवा कार्य समाप्त होने पर ब्रह्मचारी महाराज चले गए अब मेरे सामने कोई काम न रहने से घर में रहना असंभव सा होने लगा उधर घर के लोगों के मत के विरुद्ध आश्रम में रहना भी मेरे लिए संभव नहीं हो रहा था ऐसी परिस्थिति में महाराज जी को लिखने पर उन्होंने मुझे दुर्भिक्ष सेवा कार्य में सहयोग देने का मौका दिया बेलूर मठ से उन्होंने, उन्होंने मुझे उन्नीस चार उन्नीस लिखा प्रिय तुम्हारा पत्र मिला शीघ्र ही चिदानंद नामक मठ के एक सन्यासी कुमिल्ला शहर के महेश भट्टाचार्य के यहाँ जाएंगे और वहाँ से ब्राह्मण वाडिया के अंतर्गत वीट घर ग्राम में जाकर सेवा कार्य प्रारंभ करेंगे मठ के एक दूसरे सन्यासी भी ब्राह्मण वाडिया में हैं उनका घर भी वही है वह बहुत दिनों के बाद अपनी जन्नी को देखने गए हैं वह भी सेवा कार्य में चिदानंद की सहायता देंगे चिदानंद तुम्हें समय पर पत्र लिखेंगे मठ से उन्हें ऐसी आज्ञा दी गई है तुम तैयार रहना उनका नाम जपते झपते अपने आप ध्यान आ जाएगा प्रेम के साथ उनका नाम जपो क्रमशः एक प्रकार का आनंद प्राप्त कर सकोगे उस आनंद के स्थाई होने का नाम ही ध्यान है अथवा प्रभु की मूर्ति प्रेम के साथ हृदय में धारण करते रहने से एक अपूर्व आनंद प्राप्त करोगे क्रमशः उस का भी हो जाएगा उस समय केवल चैतन्य में आनंद ही अनुभूत होगा वह भी ध्यान ही है ध्यान अनेक प्रकार के हैं उसमें एक अवलंबन चाहिए तुम उनका नाम लेते हुए प्रार्थना करो ये प्रभु जैसे मेरा ध्यान जमे वैसी प्रेरणा दीजिए वह वैसा ही करेंगे निश्चय जानना वह सभी के मन के गुरु हैं तथा पथ प्रदर्शक प्रभु हैं वह माता पिता मित्र तथा जीव के सर्वस्व हैं इसे निश्चय जानना और अधिक क्या लिखूँ मेरा आंतरिक आशीर्वाद तथा स्नेह प्रीति जानना इति तुम्हारा शुभाकांक्षी शिवानंद उनका आशीर्वाद पत्र पाकर बहुत ही आनंद मिला और अधीर उत्सुकता से सेवा कार्य में योगदान के लिए प्रतीक्षा करने में मैंने उन्हें पत्र लिखा और थोड़े दिनों बाद पाँच पाँच उन्नीस, उन्नीस, उन्नीस उनका पत्र मिला प्रिय तुम्हारा पत्र पाकर सारा मिला ब्राह्मण भाड़िया क्षेत्र में दुर्भिक्ष सेवा कार्यचार चार दिनों से आरंभ हुआ है बहुत अल्प परिमाण में ही कार्य चल रहा है इस कारण मालूम होता है कि तुम्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी होने पर ही तुम्हें वे समाचार भेज देंगे प्रेम से बार बार नाम लेना ही जप है और वैसा ही करते चलो जब करते करते आनंद पाओगे काम आदि रिपू उ से दब जाएंगे उनका नाम लेना और हृदय से उनकी प्रार्थना करना रिपजय करने का एकमात्र उपाय है उनकी कृपा का ही आसरा है पुकारते पुकारते नाम लेते लेते प्रार्थना करते करते उनकी कृपा होती है कृपा होने पर फिर कोई चिंता नहीं रहती ध्यान जब अवश्य ही करना होगा जब करते करते फल प्रत्यक्ष होगा इसमें कोई संदेह नहीं मेरा हार्दिक आशीर्वाद जानना प्रभु तुम्हारी मनोवांछा पूर्ण करे तुम्हारे विश्वास भक्ति प्रेम में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो यही मेरी आंतरिक प्रार्थना है इति तुम्हारा शुभाकांक्षी शिवानंद वह अपने हाथ से ही पत्र लिखते थे इसी कारण वे पत्र बहुत ही शक्तिपूर्ण थे यह पत्र जिस प्रकार एक ओर उनका आशीर्वाद ढोल आया था जिससे मेरे हृदय में विपुल आनंद का संचार हो गया था उसी प्रकार दूसरी ओर सेवा कार्यों में सहयोग देने के अवसर की अनिश्चितता मन में अत्यंत अशांति उत्पन्न कर रही थी श्री श्री ठाकुर से प्रार्थना करके प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं था किंतु मुझे उस अनिश्चित अवस्था में अधिक दिनों तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी दस बारह दिनों बाद ही पुनः उनका पत्र मिला उसमें उन्होंने लिखा प्रिय छी बांकुड़ा जिले के इंदपुर गाँव के आसपास हमारे मठ से दो साधुओं ने जाकर दुर्भिक्ष सेवा कार्य प्रारंभ किया है वहाँ एक सेवक का भी प्रयोजन है पत्र देखते ही तुम मठ में चले आना हम तुम्हें बांकुड़ा के सेवा कार्य में भेजेंगे इति तुम्हारा शुभाकांक्षी शिवानंद इस पत्र के पाने के दो तीन घंटे भीतर ही मैं केवल एक वस्त्र पहने हुए घर छोड़कर बेलूर मठ की ओर चल पड़ा और तीसरे दिन मठ में पहुँच श्री महापुरुष महाराज को प्रणाम किया देखते ही वह आनंद से बोल उठे आगे अच्छा किया आज रात को ही तुम्हें बांकुड़ा जाना पड़ेगा